ब्रह्म विचार ब्रह्मी गा तो आशिलिंग हो गया था लुंग लकार में गद औटागम होगा किस सूत्र से तीप का तो तकार चिले लुंगी चिले सीच सिच का लू किस से होगा होगा भूदा तुम सिचिलू कहा था सूत्र से ये सब तो नहीं लगा याद है नहीं या क्या तो स्विच रहेगा स्विच को इते हुगा? इते हुगा? तो लगो अलादेर परस्मे लघोरकार से वाक्य में कितने पद है बताओ सूत्र है वाक्य मतलब ये सूत्र नहीं पूछा ये पूरा पढ़ने का देश वाक्य वृत्ति वाक्य आठ है सात किस पता हम नहीं आठ पता वृद्धि बात गध है हलादे अच है गधातु तुम्हें रस है दीर्घ है उसकी लघु संख्या किसलादे तो लघु रस्य वृद्धि हो जाएगी विकल्प से वृद्धि बा इडादो परस्मय पद सिचि परस्मय पद सिचि पर है इड़ा आगम के सूत्र से क्या हाँ आर्ध धातु का सेट बलादे दे इधि सूच पर वृद्धि विकल्प से अको लघो का गध में अः वृद्धि होने पर अको हो जाएगा आ नहीं तो अ रहेगा दो रूपा हो जाएगा अगाधी थी वृद्धि पक्ष में अगाधी थी ताम आ जाएगा क्या रूप बनेगा अगा दिशाम ईटा ईट लगता है तिप में इट ईट लगा हाँ सिप में लगेगा क्या बनेगा और कहाँ लगेगा ईट आगम कितने स्थान पर होगा सब स्थान पर ईट आगम पर होता है कहाँ होगा तीप सीमें आडागम सब स्थान पर अगित अगा दिष्ट बहुवचन में मध्यम पुरुष ने प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बना दिसु वो कैरां था वो कैंता है बिसर्ग है के करानते है बिसर्ग पहले क्या है आप बताओ सब सब नहीं बोलना सब जिसको पूछेंगे वो कहाँ से आया आप बताओ कहाँ से आया क्या है अस्तिष्क प्रत है ठीक है ये ऊसा आ गया उसने हाँ ये आपका नाम क्या है दूसरे लाइन में कोई बता द्वितीय द्वितीय आपके पीछे बता नित्यानंद निरंजन नित्यानंद उस पीछे कोई है प्रथम लाइन में कोई है अच्छा आप भी प्रथम लाइन में <laughs> क्या सत्या तो हाँ विधि विधिभ्य जी को जूस होता है अब अगर अगाधीश बन गया जो वृद्धि नहीं होगी तो रूप क्या बनेगा अगर अगाधित बनेगा अगधित क्या बोलते हो बोलो सब इसमें दीर्घ स्वर वर्ण जहाँ जहाँ है उसका रूप बताना दीर्घ वर्ण जिसमें है गद धातु जहाँ वृद्धि नहीं होगी किंतु तो कहीं दीर्घ हो तो पहला रूप क्या है अगधित दूसरा और नहीं में दीर्घ है नहीं नहीं, नहीं। अगोधिष्ट में दीर्घ है क्या नहीं लेकर देखा अगोधिष्ट ताम में आ दीर्घ नहीं क्या अगोधिष्टाम में दीर्घ कोई रूप है सर हाँ। अग अगधित अगधिष्टाम आगे अगदी ही और हम्म कौन दीर्घ कहाँ है हाँ hmm? ah, इतना ही है आदेश प्रत्येक कहाँ लगेगा hmm? लगेगा कहीं छः हाँ ah. टीप सिप को छोड़ के बाकी सब था पर लगेगा क्या सूत्र इटा इटे लगेगा कहीं कितने था पर अभी उत्तम पुरुष एक वचन में क्या क्या रूप बनेगा एक वजन में तीन रूप बनेगा उत्तम पुरुष एक वजन में क्या क्या रूप बनेगा अगाधिशम अगधिशम दो बनेगा अभी मिला करके बना दो दो रूप अगाधित अगधित आगे अगाधिष्ट रिंग में से खोजने कितने बनेगा हैं क्या बनेगा रुप अगध्यत तो, आदेश तो, प्रत्येक लगेगा तो, हैं इडागम होगा किस तरह बोलो अगधियत रुको मिल करके अगधियत आगे न अव्यक्ते शब्दे शब्द अव्यक्त शब्द अर्थ में नाद होता है ध्वनि न धात्वादेह सह सह के सूत्र आया था धात्वादेह स न को न हो जाएगा तो न हो जाएगा फिर अभी आगे के सूत्र है नोपदेश में न तो करता है किन्तु न को न हो जाने के बाद रूप में तो नद नदति बनेगा कैसे पता चलेगा कौन न से न हुआ कोई पल से ना आई इसलिए बता देते हैं नोपदेशास्त नर्द नाट्य नाथ नाद नंद नक्क नी नृत हो ये नोपदेश कौन है अनर्द नर्द को नहीं लेना रहना नर्दोपदेश नहीं है नाटी अणोपदेश है? है नहीं है नाथ धातु अण उपदेश है नाथ धातु उपदेश में तबर गया टबर्ग तबर्ग नंद धातु उपदेश में तबर गया टबर्ग टबर्ग नहीं आगे क्या है नक्क से नृ नोपदेश नृत न नो उपदेश से इनको छोड़कर बाकी सब से उनपदेश सबको द्वंद्व समाज करके कर समास कर दिया नर्द नाट्यनाथ नर्द नाट्यनाथ नाथ नंद नक्क नृ नृत इनको छोड़कर बाकी जितने हैं आग दि में ना रहेगा तो नो ना सूत्र से ना हो करके उपसर्ग दसमासपदेश समास होने पर भी हो जाएगा में भी उपसर्ग निमित्त से पर जिस धातु का उपदेश में न को न हुआ वहाँ ये सूत्र लगेगा उपसर्ग स्थान उपसर्गस्थान निमित्तात्स्य नोपदेश धातु उपसर्ग स्थ निमित्त से पर नौपदेश धातु के नकार नकारगुना हो जाएगा नदति ये धातु नौपदेश है क्या ना कोई ना हुआ था तो प्र उपसर्ग है उसमें निमित्त रह उससे पर नद नद के नकार गुना हो गया प्रणदति में न किसुत से हुआ पहले धातु में क्या था नद नद धातु ना को न ना सुना ना। ना को हुआ प्राणी नी यानी कौन उपारी नी नी के नकार को ना कि सूते से हुआ रे कद न नी के नकार गुणा करने के लिए सूत्र है नेर गद न उसमें गदाया। गदा आया नी के ना गुण होगा गदा आदि पर में रहते नदस में है तो प्रणी नदत में नी के नकार जो न हुआ किस सूत्र से हुआ ये सूत्र से हुआ ये उपसर्ग दशमा से पीके नीचे होने से उसको बता देते हैं तो हुआ है प्रण प्रणत्त में नत्व किस हुआ आगे नदति नदति बोलो न उससे में कठिनाई है क्या नहीं तो टूट जाएगी रूप बल बोलते कहें नहीं तो टूट जाएगी तो फिर जा करके के नींद नहीं लगी अभी बोला था रूप सुर से क्यों नहीं ये सरल लेना कटने कठिनाई है बोलो इसमें विसर्ग जहाँ जहा बोलना ये प्रथम लाइन वाले में कोई बोलो विसर्ग जहाँ है बोलना आपको छोड़ गया नदा हम्म ठीक है अतोने पर रूप जहाँ लगा बोलो दूसरा लाइन वाले नदंति में अतोने पर लगा नदंति में ऐसे करते तो हाँ नहीं तो रूप चलेगा क्या लगा सिर हिलाना नहीं हाँ नहीं बोलो फिर सिर हिला तो हाँ या नहीं बोलो सुनाई पड़ेगा सिर हिलाने से किसे पता चलेगा अतो उन्हें लगा कहाँ नदंती में लगा फिर से नदंती में उन्हें लगा कौन तो कता नहीं लगा अतो उन्हें लगा नदंती में अतो दीर्घ यही लगा कहीं दो दूसरे लाइन से पूछ रहे अरे नहीं दूसरे पत्थर लाइन दूसरे लाइन में बोलो अतुदीर्घ कहीं लगा कहाँ लगा है उत्तमपुर में नदाम में लगेगा और नदाम नदाम विसर्ग तो नहीं विसर्ग है क्या किस में अतुदीर्घ लगेगा तीनों हजार ठीक है बोलो सहु नदाती लेट लकार में न तो धातु को द्वित करने के लिए सूत्र महेंद्र बोलो जी सुनने पर उत्तर मिलेगा ना परमानंद बोलो क्या जोश बोलो देखो ये उत्तर आया परमान्व क्यों नहीं समझ आया सुनते नहीं ना एकाग्रता से क्या सुतरा धातुर धातु रनव रर, दो या तीन रहे है हाँ क्या सूत्र धातु क्या चल रहा है नद नद न अ कहाँ से आया न हो गया न न कैसे तो लग गया तो ये तो हो गया सो सुहागे हाँ कोई पूर्व हो गया कैसे तो लग गया हाँ अतः पता तो है कैसा तो रहो अतः या अतो अतो में वो है ना नहीं क्या है अरे अब छोड़ो अतो को ठीक से बोलो क्या अतः या अतो हाँ अतो नहीं बोलना या सुधर अत आगे छोड़ो क्या है हाँ बताया कत अतः बोलो अत हाँ उसको बहुत का आतो, आतो आतो आतो करता नहीं क्या लोग अतो बोलो करो ऐसे अतः करके आगे उपधाया बोलो हाँ ऐसे वृद्धि हो जाएगा या दीर्घ होगा हाँ दीर्घ नहीं वृद्धि होती है वृद्धि उनसे क्या बनेगा न नाद क्या बनेगा रूपा बने आगे अतु साने पर अतो प्रथा लगेगा ना नहीं अतु साने पर अतःया लगेगा पुगंत लघुपद लग से लगे ना नहीं पुगंत लघुपदस्य क्या नहीं रहेगा हाँ पुगंत लघुपत तो अंग में एक नहीं अतु शनि पर लगया अत एक हल मध्येनादेशर्लिटि लीड निमित्तादेशक यद तदवयशा संयुक्त हल मध्यस्थ सैत एक तम अभ्यास लोपस् किति लिटी, लो लिटी। अतः एक हल मध्य एक हल मध्य मतलब एक हल के अंदर नहीं इस तरफ एक हल उस तरफ एक हल रहेगा तो एक हल मध्य असंयुक्त हल मध्य में स्थित जैसे एक धातु आगे आने वाले नंद धातु टू नदी समुद्र नंद हो जाएगा नंद के अ में अ के पहले संयुक्त है पूर्व बाद में संयुक्त है उसको एक अल मध्य कहेंगे नहीं संयुक्त हो गया नद धातु है संयुक्त पहले या बाद में तो एक अल मध्य में है एक अल मध्य है एक हल मध्य दे। अनादेश आदि आदेश आदि में जिसका हो उसको कहेंगे आदेश आदि आदि में आदेश नहीं होगा तो अनादेश धातु धातु परे ले किंतु आदि में ये धातु क्या था अभी चल रहा है कौन सी धातु उपदेश अवस्था में क्या था न तो आदि में आदेश हुआ है किस सूत्र से ये सूत्र कहता अनादेश आदि आदि में आदेश नहीं हो ये आदेश आदेश हुआ आदि में आदेश तो हुआ किंतु लिट का आदेश हुआ लट लकार में आदेश हुआ था वहा था लीट निमित्त आदेश आदि कम न होती अंगम जिसके अंग में आदि में अंग के आदि में आदेश लीट निमित्त का नहीं हो नो न के निमित्त क्या है किस निमित्त हुआ नो न धातु आदि न कोई न करता है कोई निमित्त नहीं धातु आदि के न मिल गया तो सीधा उसको न हो जाता है ये सूत्र कहता है लीट निको निमित्त मान कर के आदेश में आदि में आदेश हुआ तो ये सूत्र लगेगा लीट को निमित्त मान करके आदि में आदेश हुआ तो नहीं लगेगा अन्य किस प्रकार आदेश हो तो ये सूत्र लग जाएगा तो नद धातु में नकार को न तो हुआ और लीट को निमित्त मान करके हुआ था इसलिए ये सूत्र लगेगा नद धातु में लगेगा तद अवय उसका जो अवयव हो न तो में कितने वर्ण है तीन उसे अवयव में आ है, असंयुतहल मध्यस्थ से अत असंयुतहल में स्थित दोनों तरफ संयुग नहीं असंयोग आशायूग असंयुक्त हल में स्थित हल मध्यस्थस अत अत भिन्न पदेश षठ्यंत अत ए तम अ को ए हो जाएगा अभ्यासोपस् और अभ्यास का लोप भी हो जाएगा परमी क्या चाहिए कित लेठी परमी लिट है गेट। अतुष अतुष्कित है जिसको पूछेंगे नित्यान्द बताओ अतुष्कित कैसे हो गया नरोत्तम कित कैसे हुआ अतुष्कित कैसे होगा हाँ क्या सूत्र असंयोग लिट किित संयुग है क्या तो सूत्र लगेगा असवा लीट के थी कित हो जाएगा तो कित लीट पर होने से ए तो हो जाएगा अ को ए और अभ्यास को लोप अभ्यास का लोप हो गया क्या रहेगा धातु नद प्रत्यय क्या है अतुस नद में आओ है हैं नद में आओ है अ को ए करेंगे तो क्या रहेगा अगर प्रत्यय क्या है क्या रो बनेगा नेदा तु। नेदा तु। ने दु इसमें अभ्यास कौन है अभ्यास का लूप हो गया ने तू पहला रूप क्या बना था दूसरा क्या बना नेदा आगे ने दौन थू करता है क्या बना आगे प्रत्यय क्या है उस, उस।, उस। लिट है किते है किते वहाँ इस तो लग जाए अतः एकल में दे अभ्यास लोप हो जाएगा ए तो हो जाएगा तो क्या रू बनेगा नै दुहो दु। क्या रू बनेगा अभी ननाद क्या रू बना थल आने के बाद थल कीते है नहीं नहीं, नहीं। तो अतः तो एकल मध्य हुआ लगेगा एकल मध्य है नहीं एकल मध्य में है आते है लिट पर में है तो अतः तो एकल मध्य न आधे शादे लिट्टी सूत्र से थल आने के बाद थल गट हो जाएगा थल किट होगा ईट होने के बाद आता एकल मध्य सूत्र से अभ्यास का लोभ और तो हो जाएगा न नहीं लीट थल आने के बाद ईट होने के बाद अत एक मध्यसूत्र से अभ्यास लो पे तो तीन लाइन नहीं पहले एक दो तीन कोई बताओ तो होगा हो ना नहीं सुबह सुबह तो बोलो हैं ये तो हो जाएगा किस सूत्र से इतना ना ए तो अतः कल मध्यसूत्र लग जाए ना हैं बोलो कौन को कौन नहीं हैं क्यों नहीं लगेगा हाँ कित क्यों नहीं कित क्यों नहीं लेट नहीं लेट है इसलिए कित नहीं कित क्यों नहीं है बोलो पहले कैसे कित हो गया था लेट असमवाद लिटकित नहीं असमवाद लिट कित से कित नहीं होगा बोलो असमवाद लिटकी से किित होगा ना नहीं होगा ना अभी क्यों नहीं होगा क्या भेद वाक्य है क्या सिप की जगह ऐसे नहीं होगा है अपित है हाँ यही कहना अपित लिट कित होता है सिप है पीत अपित नहीं है ऐसे असमिट कित से कीत नहीं होगा कित नहीं होगा तो अतयिक्रमित सूत्र नहीं लगे तो हो जाने के लिए सूत्र दूसरा है थली चा सेटी शेटी से से थली परे हो जाएगा देखो उसका परे सूत्र है प्राग उत्तम से आग अत एक कलम धे करता है ये करेगा सेठ थल पर हो तो थल हो और सेठ हो गया तो की तो नहीं होने पर भी लग जाएगा ने बन गया ने में अभ्यास कौन ने लोप हो गया किस सूत्र से आगे अथुस में ने दू ये अभ्यास लपेत तो हो जाएगा ने उत्तम पुरुष में ननद ननद दो बनेगा दो बनने का कारण क्या है विकल्प से हाँ विकल्प से नीत होता है नीत होने से ही अतोबुधा लगेगा नीत नहीं होगा तो अत बुधा अत नहीं लगेगा तो कोई रूप बनेगा क्या रूप बनेगा है क्या पहला रूप क्या बना नन्ना तो तो दो बन गया वहाँ अतः कल मध्य लगे नहीं थौलीचा सेटी क्यों नहीं लगेगा कित नहीं है थौलीचा सेट लगाने के लिए कीते होना चाहिए थल नहीं है ना नाना दाना आगे प्रत्यय क्या है बस को क्या आदेश होता है वो इट होगा किस सूत्र से ये कीते है नहीं, नहीं। किस सूत्र से अभ्यास तो लोप अभ्यास लोप ए तो हो जाएगा अभ्यास लोप ए तो किस सूत्र से ने ने बोलो रूप न लूट लकान में तृतीय लाइन बारे में बोलो लूट में क्या मानेगा बोलो नदी तारमें विसर्ग तो नहीं विसर्ग है उपचार कौन करिया फिर बोला नदी तारेट लगार बोल लोट लगा रहा विसर कितने स्थान पर है नहीं, नहीं। रू कितने स्थान लगा कहा जहा जहा रू बोलो रूको इतने और क्या नहीं जान जान लगा ये दो दो बनना पड़ा जहाँ जहाँ लगा वहाँ रू ब खाली काली नदता तो बोल दिन नहीं दो थाने में लगा हाँ बोलो सब नदा लंगल बोलो बीदी बोलना यहाँ सही परमानंद दो दुभा बोलो बोलो फिर बोलो लुम लगा रन बोलेगा एक व्यक्ति एक ही विगलती नहीं होनी चाहिए। अनादित, अनादित, अनादिस्तम, अनादिस्तम, अनादिस, अनादिशुह, अनादिशुह, अनादी, अनादी ही, अनादिस्तम, अनादिस्तम, अनादिस्तर, अनादिस्तर, अनादिसं, अनादिसं, अनादिशुवर, अनादिशुवर, अनादिशन, अनादिशन। ब्रिटिश पक्ष रुबलों के बारे में ब्रिटिश क्या? वृद्धि अभा पक्ष में वृद्धि नहीं हुए क्या बोलो लिंग लोलोता आगे बोलस तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष बोला हाँ दो लाइन में कोई बोलो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वजन में क्या है उत्तम पुरुष एक वजन में हम अनादिश्यम हाँ सब बोलो अनादिश शो के धातु का लुंग लकार रूप लेकर देखा के लुंग और लिट दो लकार क्या क्या लकार लुंग और लिट जिसको नहीं आएगा शो करते रहो जिसको नहीं आता हरि हरिशब्द लेकर देखा हो सुब्रत के पीछे बैठे का हरिशब्द लेकर हरि शब्द आता है क्या नहीं राम सदरू पता है हरी चदर नहीं तो राम सदरू पर लेकर दिखाओ पुस्तक तो खोल कर रखा कि तो है किसने पुस्तक खोल रखा या क्या करते हो ले लिया लेकर अशुचितम लिखा है अशुचिता में गलत लिखा है थोड़ा घूम लो पूछो जा करके पास में बहुत तो लोग आलस्य करते ये का हो गया, किसका नहीं तो का हो नहीं पीछे वाला अब हम्म कह के पीछे बाला? हो गया महेंद्र क्या लिखा है लिखा है चल रहा है ओ, वसाने